प्रश्नोत्तर दीप माला वेदांत जिज्ञासा भामतिकार सुसुप्ति अवस्था में अभाव वृत्ति को मानते हैं और विवरणकार महावृत्ति त्रय मानते हैं इस विरोधाभास का परिहार कैसे हो सकता है समाधान इन दोनों मतों में विरोधाभास है ही नहीं इसलिए परिहार की आवश्यकता भी नहीं है सुषुप्ति में वृत्ति का अभाव कहने में भावतिकार का तात्पर्य यही है ये जागृत और स्वप्न के समान वहाँ विशिष्ट वृत्ति नहीं है विवरणकार सुषुप्ति में तीन वृत्तियाँ मानते हैं आत्माकार वृत्ति सुखाकार वृत्ति तथा अज्ञान वृत्ति इसका विरोध तो भामती कार नहीं करते हैं अपने अनुभव के द्वारा भी देखना चाहिए कि जागने के पश्चात कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं था इसलिए वहाँ आत्मा वृत्ति सिद्ध होती है और सभी का एक ही अनुभव होता है मैं सुख से सोया इससे सुखाकार वृत्ति भी माननी पड़ेगी साथ साथ सभी को यह अनुभव होता है कि सुसुप्ति के समय मैंने कुछ भी नहीं जाना इसलिए अज्ञान वृत्ति भी माननी पड़ेगी तात्पर्य यह है कि जागृत के समान विशिष्ट साक्षी भाव होकर नहीं जाना जा नहीं जाना पर यदि किसी भी रूप में जानना नहीं होता तो जागने पर स्मृति भी नहीं होती कि मैं सुख से सोया क्योंकि स्मृति अनुभव पूर्वी का ही होती है इसलिए वहाँ किसी न किसी रूप में अनुभव मानना ही पड़ेगा अतः दोनों के मत में विरोधाभास नहीं है अब ये तो कथन की प्रणाली भिन्न है जग्यासा यदवई तन्न पश्यति पश्यन वय तन्न पश्यति बृहदारण्य उपनिषद यहाँ पर कहा है कि सुसूप्त में वह नहीं देखता हुआ भी देखता है यदि वह देखता है तो नहीं देखता हुआ कैसे कहा यदि नहीं देखता है तो उसमें नित्य दृष्टित्व तो कैसे रहेगा समाधान इस मंत्र में आगे कहा है नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरी लोपो विद्यते विनाशीवाद अर्थात दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है वह अविनाशी होती है सुषुप्ति में दृष्टा नहीं देखता है इसमें कारण यही है कि उसके अतिरिक्त तो वहाँ कोई वस्तु ही नहीं है जिसे वह देखे वेदांत को हमेशा वेदांत की दृष्टि से ही समझना पड़ता है शक्ति को कार्यान्ुमेय ही समझना चाहिए अर्थात शक्ति का ज्ञान कार्य रूप में परिणित होने पर ही होता है पर वह शक्ति कार्य रूप में परिणित होने से पहले भी वहाँ थी भले ही उसको कोई नहीं जानता था दूसरी बात जैसे सूर्य नित्य है तो सूर्य का प्रकाश भी नित्य ही मानना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश उसका स्वरूप है वह अलग नहीं हो सकता है व्यवहार में लोग भले ही कहें कि सूर्य प्रकाश करता है पर वस्तुतः वह इस प्रकार की क्रिया का कर्ता नहीं बनता है उसकी उपस्थिति मात्र से वस्तु प्रकाशित होती है सूर्य के प्रकाश का ज्ञान हमें उसके प्रतिफलित होने पर ही होता है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रतिफलन के पहले सूर्य में प्रकाश नहीं था तीसरी बात दृश्य रखेगा रहेगा तो दृष्टा से प्रकाशित होगा यदि नहीं रहेगा तो प्रकाशित नहीं होगा पर तब भी उसकी प्रकाश रूपता की कोई हानि नहीं होती है क्योंकि दृश्य नहीं है तो वह दृश्य अभाव को प्रकाशित करेगा इसलिए उसके नित्य दृष्टित्व का अभाव नहीं होता है जिज्ञासा दृष्टा ब्रह्म की दृष्टि शक्ति को परमार्थिक माने तो फिर माया का अध्यारोप अपवाद करने की क्या आवश्यकता है समाधान जैसे विद्युत में प्रकाश है पर उसको अभिव्यक्त करने के लिए बल्ब की आवश्यकता पड़ती है इसी प्रकार माया के बिना दृष्टा ब्रह्म की दृष्टि शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती यदि सृष्टि की व्यवस्था नहीं करनी है एक मेवा द्वितीय ही रहना है तो माया की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है अब शंका करो कि अच्छा मान लिया तो अपवाद क्यों करना अपवाद इसलिए करना कि वह है ही नहीं जैसे प्रकाश उपकरण का धर्म नहीं है उसे विद्युत का धर्म बताना है तो यह कहना पड़ेगा कि बल्ब विद्युत नहीं है पंखा भी विद्युत नहीं है क्योंकि यदि इनका निषेध नहीं करेंगे तो कोई इनको ही विद्युत समझ लेगा पर हमको तो बल्ब में रहने वाले प्रकाश को विद्युत का धर्म कहना है इसी प्रकार सच्चिदानंद परमात्मा को समझना है तो इन लौकिक परिच्छिन सच्चित आनंद माया और उसके कार्य का अपवाद करना ही पड़ेगा